आत्मविश्रांति आवश्यक सामर्थ्य दे देती आवश्यक सद्गुण दे देती आवश्यक दे सफलताएं दे देती संसार में तो श्रम धोखा और दुख के सिवाय कुछ नहीं थक जाते बिचारे डॉक्टर बन गए वकील बन गए सेठ बन गए फिर क्या बच्चे हो गए बहु हो गए फिर क्या संसार तेरा घर नहीं दो चार दिन रहना यहाँ कर याद अपने राज्य की स्वराज निष्क जा स्व का आत्मराज वही सच्चा सुख सच्चा जीवन और श्रम रहित सफलता देने वाला सब दुखों को हरने वाला सब सुखों को भरने वाला देखो कैसे चक्र चला रहा है चारों तरफ जगत का पालनहार एक ही है नियामक एक ही है चारों तरफ उसी का चक्र चल रहा है एक ही पालनहार कृष्ण का बड़ा नाम है उसके ज्ञान के आगे दुनिया का क्या काम है हथ हाँ हाँ। ठीक है एक ही सत्ता है वो एक सत्ता सभी के अगो का संचालन करती और वो सुख स्वरूप सत्ता है वही परमात्मा गर्भस्त शिशु का भरण पोषण पालन करता है और वही परमात्मा सत्ता मां के शरीर में भूत पैदा करती कितना भी कितना भी सोच विचार अपन होशारी करो फिर भी दुख से नहीं बचता कोई भी और कितना भी वृद्ध हो फिर भी सुख से और नींद से वंचित नहीं रहता गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वह नींद आती जो अमीर को मिलती गरीब से गरीब व्यक्ति भी वही श्वास ले लेता है जो अमीर लेता है क्या ख्याल है तो वो भागवत सत्ता न चाहने पर भी जैसे दुख आ मिलता है ऐसे न चाहने पर भी संसार की सफलताएं और सुख भी आता है लेकिन सफलताएं सुख आए और वो बना रहे ऐसा सोचा तो तुम्हारी खैर नहीं विफलता और दुख आया अब ये बना रहेगा मैं तो दुखी हो गया तो तुम्हारी खैर और दुख आया था उसको याद करके शोक करना तो तुम्हारी खैर नहीं तुम तो भगवान का सुख स्वभाव जान लो मौज रहो में उसको बोलते है श्रम रहित सुबह बताया था बहुत ऊंची बात थी श्रम रहित मौन सत्संग श्रम रहित मोहन सत्संग किसको बोलते कि श्रम रहित मोहन सत्संग नींद है न कल्पना है शांत सत्ता में काम करने के पहले काम करने के बाद विश्राम थोड़ा मौन लोक सत्संग सत्य आत्मा है शरीर सत्य नहीं उस आत्मा में शांत हूं सुबह नींद में से उठकर थोड़ा शांत थो। रात को सोते समय थोड़ा शांत कुछ भी विचार करे कार्य करे उसके पहले शांत मौन इनसे बुद्धि में भगवत बल बढ़ेगा मनचाही चीजें पाल पाके सुखी होना इससे मन में चाह है उसको विवेक से हटाकर आत्मा में आ जाना वो बहुत ऊंची चीज है समझो जो इच्छा हुई वो नौकरी मिल गई वो पति मिल गया वो पत्नी मिल गई वो बच्चे मिल गए तो इच्छित वस्तु भोग भोगने के बाद भी आखिर कहा पहुंचेगा तो इच्छा रहित तो होने में, में जो आनंद है जो सामर्थ्य है वो इच्छा पूरी कर, कर के भी अंत में तो खोखला होना है। तो इच्छा पूर्ति करना सबके बस की ताकत नहीं मेरे को गाड़ी मिल जाए बेटे मिल जाए इतना बिजनेस हो जाए इतना पैसा हो जाए हो गया फिर क्या जितना बढ़ता है जितना बढ़ता है तो उतना परिश्रम भी बढ़ता है दुश्मन भी बढ़ते और अंत में तो छूट जाता है व्यवहार चलने को पैसा है ठीक है लेकिन ज्यादा है, है क्यों ऐसी दुनिया की चीजें दुनिया की बातों में ज्यादा अपना समय शक्ति बर्बाद करते तो अंत में वो लोग थक जाते हार जाते दुनिया का काम तो करते लेकिन समय निकाल के इच्छा रहित आत्मा परमात्मा के सुख में दे हुई शांति पाते उनके दोनों हाथ में लड्डू उनका संसार भी निर्दुख और आत्मा सुख भी सहज तूठा तो मारो तो ऊंठो उतारो अंत तो तू नहीं मारो तुम माथों तो को तारो भगवान के अंतरात्मा बोलते तू मेरे तरफ आ जाओ मुझ में शांति पाले सत्ता एक ही है सारे विश्व में एक ही सत्ता काम करती वही सत्ता बालक का पोषण करती है वही सत्ता मां के शरीर में दूध बनाती है वही सत्ता तुम्हारे कर्म का नियमन करती है वही सत्ता तुम्हारे कर्म का फल देती है जैसे आकाश एक ऐसा ऊसी में ऐसे वो आकाश में और यहां वही परम सत्ता है परमात्मा उसमें श्रम रहित होना विश्राम पान कोई टेंशन नहीं रहेगा कोई दुख नहीं टिका बीते हुए दुख को याद करके लोग शोक करते हैं, शोक से चिंता बढ़ती है, चेहरे का औज तेज और बुद्धि का बल नाश हो जाता है इसने मेरे को ये दुख दिया मेरे को वो प्रॉब्लम था बीती हुई बात को याद करके दुखी होना शोक भविष्य की चिंता करना मोह चिंता इससे भी बुद्धि दबू हो जाती चिंतन करना वह एक सत्ता उसमें कैसे विश्राम पाए वह परम सुखदायी सत्ता है जैसे नींद करना सबके अधिकार की चीज है श्वास लेना सबको सुलभ है अधिकार की चीज है ऐसे सारे विश्व का पोषण करने वाले परमात्मा सत्ता में शांत होना सबके अधिकार की बात है केवल बापूजी की चीज नहीं आप लोगों की भी उतनी है आप उसका महत्व तो नहीं जानते बिखर जाते बाहर के बिखराव से आपकी शक्ति खर्च होती है और परमात्मा में विश्राम पाने से आपकी शक्ति का संचय होता है जैसे रात को नींद करते तो शक्ति का संचय होता है लेकिन वो जड़ शक्ति का संचय होता है शरीर का नींद बिना जो परमात्मा में शांत होना है वो अपनी चेतना रखूंगे खास कठिन नहीं है क्या कठिन है बोलो नहीं गया ठीक है गया तो गया मैं तो परमात्मा का परमात्मा मेरे आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप प्राणी मात्र के है, किसी ने दुख दिया किसी ने सुख दिया यह बच्चों का खेल है उसी की लीला है, है कभी कभी मन विक्षिप्त हो लंबा सांस लिया दाएं से बाहे बाहे से दाएं, फिर दोनों नथुड़ों से गहरा सांस लिया और मुंह से पोंख मार के बाहर निकाल दिया पंद्रह बार और फिर हरी ओम करके बैठ गए प्रॉब्लम विक्षेप अपसेट बना शांत हो गए। कह को अपसेट मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है मैं तो मर गई थी तो भगवान में भी शांति पाओ उसकी ताकत नहीं दूसरी शादी कर लो क्योंकि भगवान में भी शांति पाएगी तो तेरा पुण्य बढ़ जाएगा बल बढ़ जाएगा तो आप वापस में नहीं करेंगे शादी बापू आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो तो बापू का आशीर्वाद जहां से आता है उधर पहुंचा रहा हूं सीधा मेरा पति उसके साथ मैरिज कर रहा मैं मर जाऊंगी आ रहे हैं तुम तो हजारों बार पति आए और चलेगा फिर भी तू तो जिंद तो अभी वो दूसरी शादी करेगा तू मरेगी कैसे मैं तो जाऊंगी नहीं मरेगी वो शादी तो नहीं करेगा करेगा तभी भी तू नहीं मरेगी आप ईश्वर में विश्रांति करो फिर तो आपके संकल्प में प्रकृति का खेल उथल भगवान में शांति पाना नींद करना क्या कोई परिश्रम है क्या श्वास लेना परिश्रम है क्या ऐसे भगवान में भगवान की शांति पाना कोई परिश्रम नहीं श्वास लेने से पोषण होता है ना शरीर का एक किलो भोजन करते बारह किलो तो श्वास से ही शक्ति लेते बारह गुनी उससे भी ज्यादा शक्ति तो उस परमात्मा से लेते उससे सीधी और ले लो ज्यादा और क्या विश्रांति पागी ये तो शरीर शक्ति लेता है भोजन से बारह गुनी शक्ति श्वास से शरीर लेता आप श्वास में भगवान का नाम लिया बाहर गए तो गिनती ऐसे करते करते अभ्यास कर रहा थोड़ा विश्रांति मिलेगी बड़ा आनंद आए जीवनों विद्यार्थी विद्या में भी आगे बढ़ जाएंगे और इसमें तीन चीजें और अगर प्राणायाम करें त्रिबंध करके तो तो चमत्कार ही कुछ और हो जाए महाराज क्या बताएं आपको त्रिबंध करके प्राणायाम करें लेट्रिन जाने की जगह को मूल कह देश योनी को संकोच के फिर प्राणायाम करें, पेट कर। को अंदर रखें, और को छाती से लगा त्रिबंध करके प्राणायाम तो योनि सकोड़ के फिर प्राणायाम करेगा तो विकारों पर जो काम विकार में गिर जाता है तो परमात्मा विश्राम काम वाला नहीं पाने, पाने नहीं देगा काम विकार तो काम विकार में थोड़ा संयम बचेगा दूसरा इधर उधर का मन की भाग उस पर नियंत्रण दब जाएगा मूल बंद करके प्राणायाम करें विकारों पर काम क्रोध लोभ मोहे विकारों पर विजय पाने के लिए डबल जाते हुए जगह को संकोच के फिर प्राणायाम करे विकारों पर विजय मिले उद्यान बंद करे इससे क्या पाचन तंत्र किडनी अधिक मजबूत हो जाएगा और कई प्रकार के रोग ऐसे ही चले जाएंगे बिना दवा के खाली पेट को अंदर करके बैठे प्राणायाम के समय रोग मुक्ति दे देगा आयुर्वेदिक दवा की भी जरूरत नहीं रोग्य की रक्षा होगी फिर जाल अंदर बंद करें, तो श्वास बंद चलेगा एक मिनट में पंद्रह श्वास खर्च होता है एक घंटे में नौ सौ चौबीस घंटे में 21,600 हजार स्वास्थ्य खर्च होता है एक दिन में तो 21,600 की जगह पर सोलह हजार सत्रह में 24 घंटे बीत जाएंगे तो उतना उम्र बढ़ जाएगी 20 टका पच्चीस टका समझो तुम्हारी उम्र 40 साल है और ऐसा करते तो 45, 50 साल उम्र 60 है तो 70 देख लेगा दस बीस 25 टका जैसा तुम्हारा श्वास को तुम देखोगे और जल अंदर बंद करके करोगे तो उतना दुख का टेंशन का चिंता का धक्का नहीं लगेगा अनबैलेंस नहीं होगा मन घबराहट नहीं तो रक्तचाप भी नहीं होगा हाई बीपी लो बीपी नहीं होगा ऐसा करगा आईपो थार हाई पर थारॉइड दो प्रकार का थाइरोइड होने हफ्ते में या तो पंद्रह दिन में उपवास करें तो जो खाया पिया गलती वाला है उससे जो ट्यूमर बनेगा बुढ़ापे में तकलीफ देता ट्यूमर भोजन नहीं करते तो भूख फिर रोगों को खाती उपवास करते ने? तो खाना नहीं खाया हफ्ते में या पंद्रह में तो फिर शरीर में जो ट्यूमर पड़ा है या और कोई आम पड़ा है उसको जटरा खाती तो पंद्रह दिन में अथवा हफ्ता में उपवास करे ऐसा नहीं उपवास करे फिर मोरैया का ये करे न सिंगोड़े का सीरा करे न आइसक्रीम खाएं, न फलाना खाएं, न तो खाए न ये खाए दही नींबू पानी पिए शायद डाल के थोड़ा पिए तो और ट्यूमर उमर सब गायब हो जाएगा मैं इस योगी एक साल में सात दिन उपवास करते लगातार अकेले में पड़े रहते और बू और शायद लेते अभी तक उनको ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं होता ट्यूमर व्यूमर नहीं होता तकलीफ नहीं होता इंद्र ने पूछा दैतराज तुम्हारा सारा राज छीन लिया गया शत्रु ने तुम्हारी इतनी मखोल उड़ाई और तुम अभी साधारण गांव से जीते हो फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता कैसे राज चला गया महल चला गया अपने वाले पराये हो गए फिर भी तुम इतने आनंद में जीते हो आखिर तुम्हारे पास ये क्या चीज है दैत्यराज? ये महाभारत की कथा है शांति पर दैत्यराज ने कहा कि मुझे पता है कि जगत में कोई भी सत्ता कोई भी स्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती शरीर भी पहले नहीं था शरीर अब मिला शरीर मिला उसके बाद राज्य मिला तो शरीर मरने के बाद राज्य छूटे अथवा शरीर होते हुए वस्तु छूटे लेकिन जो मिलता है वो छूटता है जो पहले था अब भी है बाद में रहेगा उसमें मैं विश्रांति पाता हूं तो मुझे शोक नहीं होता ये भी देख लिया राजा बनकर भी देख लिया शत्रु मेरी निंदा करते अथवा शत्रु ने मेरा अपमान किया मेरे को कष्ट दिया तो मरने वाले शरीर को कष्ट दिया मुझे कष्ट दिया कष्ट दिया याद करके मैं दुखी कहकू तो उससे तो और उनका बल बढ़ जाएगा वो तो दुखी करना चाहते थे लेकिन मैं दुखी होना ना होना मेरे हाथ की बात है ना इंद्र इंद्र ने कहा दित्राज्य तुम्हारी समझ इतनी ऊँची कैसे बोले संतों का संग करने से मुझे विश्राम का महत्व तो पता चला कि फरियाद करने वाले को विश्राम क्या जो परमेश्वर आत्मा पहले था अब भी है बाद में रहेगा उसको कोई छीन नहीं सकता राज्य पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा तो किसी ने भी छीन लिया अपने तरफ से बचाओ कि आप छीन लिया तो छीन लिया दर दर की ठोकर खाता है तो खाता है मरने वाला शरीर इसमें मुझे आत्मा का क्या बिगड़ता है इंद्र कहते हैं कि दैत्यराज राज राजने के बाद भी तुमने असली राज पा लिया है। इतना तो वो जिसने राज छीना उतना सुखी नहीं जितना तुम सुखी हो समझ की बलिहारी सत्संग की बलिहारी सदगुरु के ज्ञान की बलिहारी शत्रु ने राज्य छीन लिया अपमान किया दर्द दर की ठोकर खा रहे मंत्री चले गए राज्य चला गया जो वाह करते थे वो सब नफरत करने लग गए बोले करने लग गए तो लग गए इसमें क्या है इसी का नाम तो दुनिया है ये भी देख वो भी देख देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक उसी में मैं शांति पा रहा मेरा आत्मा पहले है बाद में रहेगा उसको कोई छीन नहीं सकता और राज्य को तो कोई रख नहीं सकता तो मैं कब तक रखता कोई मर के छोड़े कोई किसी को दे के छोड़े नहीं तो कोई किसी से छीन छूटने वाली चीज है बेटा चला गया मेरा हाय हाय हम गए तो गया हाय हाय करके को दुखी होता है वो अगले जन्म में किसी का बेटा था का अलग हो गया हाय हाय पति ने ऐसा कर दिया हाय हाय पति ने ऐसा कर दिया हाय हाय हाय हाय नहीं हरी हरी। हरे हरे हरे हरे ये कई सत्ता है ये सब लीला कर रही परमात्मा सत्ता हाय हाय क्यों करो दुखी का ही कौन मेरे लोग मूर्ख हैं निगुरे हैं मनमुख हैं जो सर्च, संसार की सुख सुविधाएं मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं, वो चली गई तो अपने को छोटा मानते हैं, वो तो वास्तविक में मूर्ख है मूर्ख वज्र मूर्ख है एक राजपाल थे उसकी पत्नी और राजपाल मेरे पास आते थे गुजरात में राजपाल थे फिर राजस्थान में भी तो उनकी पत्नी में बोला राजपालों के इतने भोले पहले वो न्यायाधीश थे हाईकोर्ट फिर राजपाल बने अहमदाबाद आश्रम में भी आते थे कई बार तो मैं कह तुम इतने राजपाल और भोले तो उनकी पत्नी बोलती थी बापूजी ये तो वज्र भोले वज्र भोले इनको आप सुधारी है। हा राजस्थान के राज्यपाल हो तो जो चीजें पाकर अपने को बड़ा मानता है या चीजें जाने पर अपने को तुच्छ मानता है वो कुछ नहीं जानता है और वज्र बोला है अरे तुम नित्य रहने वाले हो और ये चीजें अनित्य है चीजें तुम्हारे लिए तुम चीजों के लिए नहीं तारा घर तू घर हल् चीकू हो पे डाणम हो बढ़ा तारा डाणम बने तो तुम हूँ जीव नहीं तो मरा नी चाले ये सब शरीर और संसार तुझ आत्मा के लिए ये होता है तभी भी तू है और ये चला जाए तभी भी तू रहेगा शरीर पड़ा रहेगा यहां मर जाएगा तभी भी तू रहेगा चाहे स्वर्ग में रहे चाहे किसी के दूसरे शरीर में तू नित्य है शरीर और संसार अनित्य है तो तू नित्य होकर अनित्य का इतना आकर्षण करता है इसीलिए दुखी होता है इतना परिश्रम करता है और परिश्रम करता है थकता है तो नींद में चल जाता है परिश्रम थोड़ा कम कर और परमात्मा में विश्राम कर इन चीजों को इतना चिंतन मत कर इतनी हाय हाय मत कर भगवान के ध्यान में समय गुजार दो घंटे रोज विश्राम भाला ईश्वर जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग ल जाता नहीं मुझे ये डेडो ये डेडो ये, ये जो पहले दिया वो ही कम नहीं उसे उठाने के काबिल नहीं उठा के तो ले नहीं जाए और खपे खपे खपे में खपी जवा नहीं सू जरूर ये बड़ा निबरा लोगों का डा तो करवा दे निगुरे लोगों को देखते देखते सगुरों को भी निगुरों का रंग ज्यादा लग जाता है क्योंकि निगुरों का कुंभ वातावरण में ज्यादा रहते हैं सगुरे तो थोड़ी देर में बनते निगुर की दोस्ती ज्यादा होती इसीलिए सब भाग रहे ऐसे ही सब भाग रहे हाय हाय हाय हाय हाय हाजी अजी अजी अजी हजी पंखेलू कब तक तो परमात्मा में शांति पाते तो जरा सूझता है ठीक नहीं तो विश्राम नहीं मिला तो सूझ भी ठीक नहीं रहती बस ऐशो ऐशो ऐशो सेल्फ एपनोटाइज पोस्ट अपनोटाइज देखा देखी से भी अपनोटाइज बनाते एक भूला दूजा भूला भूला सब संसार ऋण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का गुरु के ज्ञान का आधार है बेटा परमात्मा विश्रांति नामूची दैत्य तुमको शोक नहीं होता शत्रु ने सब छीन लिया और तुम प्रसन्न इतने दुख आए और तुम प्रसन्न तुम्हारा कोई सहायता भी नहीं करता तभी भी तुम्हें संताप नहीं होता बोले कोई मुझे सहायता दे आये हाय तो वो दुखी हो जाऊं तो दुखी होने से संताप से तो रूप कांति आयुष और अपनी खुशी नाश होती मैं गाय को संताप करू को कोई मदद नहीं करता पहले तो मैं राजा था अभी मेरे सामने कोई देखता नहीं ऐसा शोक करके मैं संताप संतापायको करू दुख बढ़ेगा मेरा चेहरा अभी जितना सुखदायी है उतना ही मुझाया रहेगा इंद्र में प्रसन्न हूं आनंद में हूं तभी तो तुम तो मेरा आदर करके सत्संग कर रहे अगर मैं चिंता करके निगुर राजा हूं जैसा दुख करता तो तुम मेरे को देखते भी नहीं नूंची दैत्य तुम्हारी ही ये समता युधिष्ठर महाराज और भीष्म पितामह के सत्संग से मिलती युधिष्ठर ने पूछा भीष्मी से कि दादाजी जिसके जीवन में धन संपत्ति सफलता न आए भी वो संसार में सुखी कैसे रहे समझो पेपर दिया पास नहीं हुआ डॉक्टर ने मना पैसे नहीं मिले शादी नहीं हुई फलाना नहीं हुआ तो तो दुखी हो जाएगा तो कैसे सुखी रहे बोले धन संपदा और सफलता नहीं आई तो भी आदमी सुखी रह सकता है कितनी ऊंची बात विफल आदमी सुखी रह सकता क्या हादाजी हाँ। धन संपदा और सफलता नहीं मिले फिर भी आदमी सुखी रह सके इसका उपाय कृपा करके बताओ बोले अपना उद्योग उपाय करने से भी सफलता और धन नहीं मिलता तो उस धन की और सफलता की इच्छा छोड़ दे के प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं सही मिल के भी तो छोड़ना है मिले भोगे फिर छोड़ना है तो अभी नहीं मिला तो उसकी इच्छा छोड़ दे और बाकी जो जरूरी है खाने को तो मिलेगा ही श्वास लेने को भी मिलेगा इच्छा छोड़ देने मात्र से इच्छा छोड़ देने मात्र से परमात्मा में विश्रांति मिलेगी और वो परमात्मा सुख के आगे वो धन और सफलता का सुख तुमको छोटा देखे ऋषि थे बड़ा उद्योग करते थे धन के लिए तो कैसे भी करके अपने आश्रम के पास में जमीन है उसको खेड़कर अनाज अनाज पैदा करें मंकी ऋषि उनका नाम दो बछड़े खरीदे बछड़े सस्ते में छोटे बछड़े पालूंगा ब, बैल बन जाएंगे फिर हल चलाऊंगा अनाज पैदा होगा धन धान्य होगा बछड़े लेके आ रहे थे तो बच्छों के गले में रस्सी थी देखो प्रारब्ध वेग से रास्ते में कोई ऊट बैठा था और बछड़े चले दोनों के गले में रस्सी थी तो एक बछड़ा ऊट के दाही और दूसरा बाहीं हम बीच से जब चले तो रस्सी ऊट के पे टकराई तो ऊट खड़ा हो गया खड़ा हो गया तो दोनों बछड़े लटक गए उसको और देखते देखते मर गए ऋषि ने देखा लो ऐसा ही जीवन है हमारा भी जीवन है ऐसे कैसे भी कभी भी मर जाए धन के लिए इतना इतना पैसा उधार लाके इतना बछड़ी लिया फिर खेती करूंगा फिर मालदार बनूंगा लेकिन प्रारब्ध में धन नहीं तो काल देवता कैसा चक्र भुना दे अरे धन की इच्छा तू मेरे को कहा भटकाती मंकी ऋषि ने मन को समझा है तू धन की इच्छा और संसार में सफल होने की इच्छा करता है इतना तो परमात्मा में शांत होने को करता है, तो तू कहां पहुंच जाता कितने कितने को रिझाया बछड़े लेने के लिए पैसे लिए फिर बछड़े बड़े हो जाए फिर बहल हो जाए फिर खेती करूं फिर अनाज बेचूं फिर पैसे कमाऊं फिर आराम से रहूं तो ये आराम में रहने वाला शरीर भी तो मर जाएगा अरे तो अभी सादा सुदा रह लेता तो क्या फर्क पड़ता रे मन धन में अनर्थ ही अनर्थ है और वो होती तो आसानी से मिलता प्रारब्ध नहीं तो इतने बछड़े लाए और वो बछड़े दाएं बाएं चले और ऊट खड़ा हो गया बछड़े लटक गया मर गए मंकी ऋषि को दुख होना चाहिए लेकिन मंकी ऋषि को हंसियाई के ये, ये संसार उसने धन की इच्छा छोड़ दी और बराबर टिपटाप रहने की जो इच्छा ही थी उसको निकाल दी तो मं की ऋषि को अनुभव की टिप टाप ठीक ठाक रहने की इच्छा से ठीक ठाक हो टाप हो कि ना हो और टाप और ठीक ठाक होने के बाद भी बुढे होना और मरना तो पक्का इससे तो टाप और ठीक ठाक होने की इच्छा का त्याग करना तो अपने हाथ की बात है ऐसा बनू ऐसा बनू ऐसा बनू ये इच्छा पूरी करने में तो भाग्य भी चाहिए पुरुषार्थ भी चाहिए समय भी चाहिए और फिर भी मिले उसके बाद तो वही सी वही अवस्था ऐसे तो इच्छा का त्याग करना बहा दुनिया में तो इच्छा का त्याग करके परमात्मा शांति पा ऐसे आनंद को पाया कि जैसे सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास जी को बोलते कि पिताजी मुझे ऐसे धर्म का उपदेश दो जो सबसे श्रेष्ठ हो सबसे ज्यादा हितकारी सुखदायु ऊंचे में ऊंचा ज्ञान आप ही दे सकते पिता का पूजन किया किसने सुखदेव जी महाराज ने गुरु का, अपने पिता का पूजन किया अव्यास जी का अभ्यास जी बोलते बेटा सारे धर्मों का और सारी उन्नति का सार बताता हूं कि इंद्रियों का मजा लेने की जो वासना है इच्छा है उसके पीछे जीव तबाह हो जाते आख को कितना भी दिखाओ आखिर तो ये जल जाएगी नाक को कितना भी सुधाओ आखिर क्या जीव को कितना भी चटोरापन करा तो इनका स्वास्थ्य का ख्याल करके सादा सुदा जीवन जिये जीव और बाकी का समय परमात्मा ध्यान धारणा में प्राणायाम में लगाए परमात्मा विश्रांति पाए इससे इंद्रियां मन में आ जाएगी पत्र मन बुद्धि में आएगा और बुद्धि परमात्मा विश्रांति से भगवत प्रसाद जब बन जाएगी और भगवत प्रसाद से सारे दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वागी पावे फिर तेरा दर्शन करने वाला भी वड हो जाएगा ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावे उसकी कृपा दृष्टि उसकी ब्रह्म सुख की वाणी और ब्रह्म सुख की नजरिया संसारी लोगों के पाप ताप हरने वाली हो जाती है ऐसा परमात्मा सुख पाने के लिए ही मनुष्य जीवन में लाए बैठे संसार की चीजों के पीछे दौड़ दौड़ के थक था, थक मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ सुखदेव जी को उपदेश दिया व्यास जी ने इंद्र ने पूछा नमूची दैत्य ने कहा कि मैं विश्रांति पाता हूं और युधिष्ठर ने दादाजी से पूछा कि मनुष्य को संसारी चीजें नहीं हो फिर भी वो दुख रहित कैसे हो सकता है बोले के प्रति अपने मन में समता रखे धन आदि के लिए विशेष खटपट रच्छा न करे सत्य का आश्रय ले भोग नाम बजा लेने की इच्छा छोड़कर अंतर में आराम पाए और कर्म की आसक्ति छोड़ दे तो धन रहित सत्ता रहित प्रसिद्धि रहित साधन रहित व्यक्ति भी ऊंचे सुख को ऊंचे पद को पा सकता है खाली पांच बातें धन नहीं है कोई बात नहीं सत्ता नहीं कोई बात नहीं सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं धन है सत्ता है सर्टिफिकेट है और संसार का मजा लेने के लिए लगे लगे तो अंत में थक के दुखी हो जाते है सुसाइड करते अमेरिका में तुम्हारे अमेरिका कैनेडा में तो बहुत लोग धन भी है सत्ता भी है गाड़ी भी है पत्नी भी है पति भी है फिर भी सुसाइड करते मरते उससे तो केवल बेवकूफी को छोड़ देता तो मरने की आत्महत्या की भी जरूरत नहीं परमात्मा प्राप्ति हो जाए केवल धर्म की माहवाई की संसार के मजाक की इच्छा छोड़ दे इच्छा पूरी करने में श्रम है और पूरी होने के बाद भी देखो तो थकान है समझो मुझे इच्छा हो गई मुझे लवरी मिले पत्नी मिली पत्नी मिली पत्नी मिली ऐसी मिले ऐसी मिले हम मिली पति पत्नी का सुख होने के तो गुलामी पत्नी के होने के बाद पति पति को पत्नी के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा मिली और सुख होगा बाद में जड़ता ऐसा कोई सुख नहीं है जिसमें पराधीनता न हो शक्तिनता न हो और जड़ता न हो संसार के सारे सुख पराधीनता शक्तिहीनता और जड़ता मुझे जलेबी खानी है मुझे चाट पकौड़े खाने हैं तो किसी न किसी के पराधीनता तो स्वीकार करनी पड़ेगी और तो फिर थोड़ी देर मुझे आया आजादा खाया तो बीमार जड़ता तो दुनिया की चीजें अंदर भर के मजा लेना नहीं दुनिया की चीजों का थोड़ा सा उपयोग करके बाकी अंतरात्मा का आनंद लेना यह है विश्राम का यह परमात्मा विश्रांति का मार्ग इसका महत्व समझो तुम तो लोग परमात्मा विश्रांति का महत्व नहीं जानते नहीं तो संग्रह का महत्व घुस गया खोपड़ी में टिप टाप रहने का महत्व तो उन्हें दादाजी क्यों सर्टिफिकेट नहीं है धन नहीं है सत्ता नहीं है कोई उसको पूछता भी नहीं तो ऐसा आदमी सुखी कैसे हो? तुम तो सबके प्रति समता रखे एक शब्द दूसरा धन और वस्तुओं की इच्छा छोड़ दे तीसरा सत्य का आश्रय ले सत्य बोले और चौथा बहुगुण से आसक्ति छोड़ दे छोड़ दे मजा लेने और चौथा कर्मों में आसक्त ना हो शरीर को पालने के लिए जो कर्म हो कर बाकी का समय ईश्वर परम पद को पालेगा बोलो एकदम संसार की नजर से एकदम छोटा आदमी और सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाएगा प्रीतम दास सूरदासपली बजाकर पेट पालते और परमात्मा विश्रांति मिला अंदर का ज्ञान खुला तो बावन आश्रम बन गए उनके प्रीतम नाथ संत के कहे प्रीतम ओरखो अणसारे हरिना जन हरिजेवा आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनी सेवा ये आरती उन्हीं की बनाई हुई तो परमात्मा विश्रांति से दिव्य ज्ञान पैदा होता दिव्य भगवत प्रेरणाएं पैदा होती राग द्वेश रहित हो जाता परमात्मा की शांति पाने से संकल्प विकल्प कम हो जाने से फिर तुम्हारे संकल्प में ताकत आ जाती नारायण हरे नारायण हरी कुछ लोग तो ध्यान ध्यान भी करते तो श्रम करते भजन भी करते तो श्रम करते पूजा भी करते तो श्रम करते कीर्तन करो लेकिन फिर थोड़ा विश्रांत हो भजन करो फिर भगवान में थोड़ा शांत हो जाओ मनमानी भक्ति क्लेश देती शास्त्र और गुरु के अनुसार भक्ति क्लेश नाशिनी हो नंगे पैर चले पान मसाला खाए दूर दूर की यात्रा करें थक थक के गए छे दिन तो पैदल गए छह दिन वापस आए दर्शन कर अथवा ट्रक में थके थकाए, मनमानी भक्ति से श्रम मिलता है विश्राम चाहिए भगवान में मनमानी भक्ति तो बहुत लोग खाए मनमानी भक्ति नहीं शास्त्र संत सम्मत भक्ति वो भगवत शांति भगवत ज्ञान भगवत सामर्थ्य देगी अभी तुम सुन रहे कितना शांति मिल रही है यह भाषण नहीं है भाषण में सुनने वाले को भी परिश्रम पड़े और बोलने वाले को भी धड़ धड़ दड़ धड़ धड़ दड़ धड़ धड़ है ईश्वर में विश्राम थे फिर सत्य का संग से पक्का कर लो श्रम के पहले श्रम के बाद विश्राम बहुत जरूरी है आप काम करने के पहले विश्राम होता है ना काम करने के बाद भी विश्राम होता है लेकिन ये शरीर का विश्राम है थोड़ा आत्मा में विश्राम कर लो शांति भगवान विश्राम जीवन की आवश्यकता है श्रम की आवश्यकता है विश्राम अगर विश्राम नहीं हो तो आप श्रम करने के लायक नहीं रहेंगे रात का विश्राम नहीं करो तो दूसरे दिन श्रम करने में नालायक हो जाओगे क्या ख्याल है विश्राम नहीं करे तो नालायक हो गए श्रम करने में ऐसे परमात्मा में विश्राम नहीं करे तो मुक्ति में नालायक हो गए मोक्ष में ईश्वर प्राप्ति में नालायक हो गए तो गाय को नालायक बनना भगवान के सपूतों के नालायक क्यों बनना लायक बन जाओ बस इसीलिए ध्यान योग शिविर है कि चलो घर में काम क्रोध मोह माया का परमाणु रहता है माहौल थोड़ा शिविर के माहौल में थोड़ा गुरु मौन व्याख्यानम गुरु का चुप बैठना विश्राम में और शिष्य देखते देखते उनके संशयों का समाधान हो जाता रमन मह हो गए वो भी ऐसे करता तो प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने अमेरिका में कहा शिकागो में उनका प्रवचन था गणेश टेम्पल मेरा भी वहां प्रवचन था हालांकि उनका प्रवचन मेरा प्रवचन साथ में नहीं था मेरे को लोगों ने बताया तो बाद में कि उन्होंने भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का अनुभव किया फिर भी वो सुख महसूस नहीं हुआ जो रमन मिषि के चरणों में विश्राम कितनी महिमाए प्रधानमंत्री पद का सुख भी कुछ नहीं इंद्र का सुख भी कुछ नहीं जितना आत्म शांति में आज जो आपको लाभ हो रहा है और जो मिल रहा है भले नाश्ते की ऐसी थी लेकिन और ये सीजन नाश्ते करने की भी नहीं है अब तो होली के दिनों में कम खाओ और विश्राम पाओ जिसको आज बहुत अच्छा लगाओ ईमानदारी से तो हाथों पर करो बहुत अच्छा लगा था नारायण ना हरि लाइन लगाना प्रसाद खिलाना ये सब काय को करती परमात्मा में शांति बाबू बापू जी ये लो ये लो कुछ नहीं चाहिए बाबा हम जो देना चाहते वो ले लो बस आप जो देना चाहते मेरे को नहीं चाहिए तो बोले बापू आप हमारा दे आप नहीं लेते तो आपका